नारायण नारायण आज का विषय है अहम भाव का विसर्जन करके हम सुख दुखातीत रहें भक्ति का मतलब है संलग्न होना विषय के लिए हमने परमेश्वर की प्रार्थना आदि की तो वह विषय की भक्ति हुई परमेश्वर की कैसे होगी अहम भाव आने पर संकल्प उठते हैं और सकल संकल्पात्मक विषय ही मन में आते हैं मई का भाव रखकर परमेश्वर की चाहे जितनी सेवा करें वह घटिया ही होगी गृहस्थी का त्याग करके बैरागी बनकर मठ स्थापित किया लेकिन फिर मठ के बंधन में पड़ गए भगवान को जेवर अलंकार पहनाए तो क्यों इसीलिए कि हमें उसका रूप अच्छा लगे उत्तम कृत्य में भी अहम भाव कैसा छिपा बैठा रहता है देखो सारांश हमें अपने मय का विसर्जन करना चाहिए साधु कृतत्व परमेश्वर को सौंप देते हैं वास्तव में हम करता हैं ही कहाँ अपने को करता माने तो हमारी इच्छा के अनुसार बातें कहाँ होती हैं लेकिन आदमी झूठ पूट का कर्तापन अपनी ओर लेकर सुखी या दुखी होता है अतः जिसका कर्तापन है वह उसे देखकर हम सुख रहें, रहे सब ईश्वर का है यही सार्वेद श्रुति कहते हैं संत भी यही कहते हैं कि यह सब राम का है वही सबका करता है दोनों का कहना समान ही है इस प्रकार की भावना दृढ़ करने पर सुख दुख भुगतने नहीं पड़ेंगे मैं कर्ता नहीं हूं राम ही करता है कि भावना बढ़ाना ही उपासना है मैं कुछ नहीं हूँ कोई मामूली गुड़िया हूँ ऐसा माने ऐसा कहें कि भगवान ही केवल मेरा है संत के पास रहने से आसक्ति चाहे पूरी ना छूटे फिर भी अनजाने कम होती रहती है अतः हम सदा सत्समागम में रहें सहवास और संगति का हमारे मन पर बहुत असर होता है हम हाथ में छड़ी लें तो यू ही किसी को मारने की इच्छा होगी गह हुई छड़ी की संगति लेकिन हम हाथ में भाला ले लें माला ले लें तो उससे जब ही करेंगे माला से हम किसी को मारेंगे नहीं हमारी पोशाक व्यवहार बोलने में सभी जगह संगति हम पर असर करती है अतः हम सदा संतों का सहवास बनाए रखें गाय जैसे बछड़े के पास आती है वैसे संत नाम के पीछे आते ही हैं वे नाम लेने वालों को खोजते आते हैं और उनके पीछे पीछे भगवान तो आएंगे ही यह बात पक्की है अस्पताल में गया रोगी जैसे डॉक्टर के अधीन हो जाता है वैसे ही संत के घर पहुंचने पर हम उनके अधीन हो जाते हैं अतः हम संत संगति में गए कि हमारा कृतित्व समाप्त हो जाता है ऐसा मानना चाहिए सतसंगति से साधक का विकास होता है संतों की पहचान के लिए अनुसंधान के सिवाय और कोई साधन नहीं है संतों को भक्ति का नशा होता है वे हमेशा नाम में ही रहते हैं संत भगवान के सिवाय अन्यत्र कहीं रहते ही नहीं हैं इसीलिए वे संत बने हैं अर्थात देवता स्वरूप बन गए हैं भगवान का नाम सिद्ध कर देना ही संतों का संसार पर बड़ा उपकार है नारायण नारायण